श्री गर्ग सहिता माधुर्य खंड यमुना सहस्त्र नाम गुंजा भरण गुंजा के आभूषणों से विभूषित निकुंजवासिन निकुंज में निवास करने वाली प्रोसिया प्रवासिनी गोवर्धन तटी भवा गोवर्धन की उपत्यका में मानसी गंगा के रूप में प्रकट विशाखा विशाखा सखी स्वरूपा ललिता ललिता सखी स्वरूपा अथवा लालित्य लालित्यसालिनी रामा श्री कृष्ण रमणी निरुजारोग रहित मधुमाधवी मधुमास की माधवी, मधु माधवी लतारूपणी एका अद्वितीय नैक सखी अनेक सखियों वाली शुक्ला शुद्ध स्वरूपा सखी मध्या सखियों के मध्य में विराजमान महामनाह विशाल हृदय श्रुति रूपा गोपी रूप में श्रुति रूप स्वरूपा ऋषि रूपा, ऋषि स्वरूपा गोपी मैथिला गोपी रूप में उत्पन्न मिथिलावासिनी स्त्रियां कौशला स्त्रिय गोपी रूप उत्पन्न में उत्पन्न कौशलवासिनी स्त्रियाँ अयोध्यापुर्य गोपुर में उत्पन्न अयोध्या नगरी की स्त्रियां यज्ञ यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिया पुलिंद का को प्राप्त पुलिंद कन्याएँ रमा वैकुंठ वासी लक्ष्मी जी के वैकुंठ में निवास करने वाली स्त्रियां जो गोपी रूप को प्राप्त हुई थी, श्वेत द्वीप सखी जना श्वेत दीप निवासिनी सखियाम ऊर्ध वैकुंठ वैकुंठ में वास करने वाली सखियां दिव्याजित पदाश्रिता दिव्य अजित पद के आश्रित सखिया श्रीलोकाचल वासीोकाचल श्री में निवास करने वाली सखिया सागरोद्दवा श्री सख्य समुद्र से उत्पन्न श्रीलक्ष्मीजी की सखिया दिव्या दिव्य रूपा गोपियाँ अदिव्या मानव रूपिणी गोपियां वाली, दिव्यांगा दिव्यांगोवाल व्याताव्याणवृत्तुणात्मकवृत्तिस्वू भूमिगोप्य भूतलपरुत्त्त्पन्नगोप्या देवनांगनास्वरूपोप्याता लता लतारूपी गोपियां ओषधि विरुद ओषधि एवं झाडी आदिस्वरूप गोपांगनायधरिय गोपी भाव को प्राप्त जालंधरी स्त्रिया सिंधु सुता समुद्र कन्याए पृथु बरिस्मती भाव राजा पृथु की बर्हिस्मती पुरी में होने वाली स्त्रियां जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी दिव्यांबराह दिव्य वस्त्रधारणी गोपिया अवसरस गोपी भाव को प्राप्त अवसराए सौतलातलोकवासि अवसुरांगनाएँ जिन्हें गोपी भाव की प्राप्ति हुई थी नाग नागकन्या नागकन्यास्वरूप गोप्यां परम धाम परम धाम स्वरूपा, परम ब्रह्म परब्रह्मस्वरूप पौरुषा स्वरूपा, प्रकृति पर परा प्रकृति स्वरूपा तटस्था तटस्थाशक्ति स्वरूप गुणभू गुणों की जन्मभूमि गीता सबके द्वारा जिसका यशो ग होता हो अथवा अथवा गीता स्वरूप गुणा गुणमयी गुणा गुण स्वरूप गुणा दिव्य गुणात्मिका चिदना चिद चिदानंद गणस्वरूपा सदसन्माला सदसत्समूहात्मिका दृष्टि ज्ञान स्वरूपा अथवा दर्शन स्वरूप दृश्य दृश्य स्वरूपा गुणाकरी गुणों की निपा बुद्धि रूपा, अहंकार अहंकार स्वरूपा, मन मनस्वपा बुद्धि बुद्धि बुद्धिपा प्रचेतना प्रकृष्ट चेतनास्वरूपा चेतो चित्त रूपा वृत्ति व्यवहार स्वरूपा स्वांतरात्मा निजांतरात्म स्वरूप चतुर्थी जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति से अति तुलवस्था रूपा चतुर्षरा प्रणव के चार अक्षर अकार उकार मकार और अर्धमात्रा ये जिसके स्वरूप है वह चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार व्यूह जिसके स्वरूप हैं वह चतुर्मूर्ति एक पदी द्विपदी त्रिपदी और चतुषपदी इन चार मूर्तियों वाली गायत्री अथवा चतुर्व्यूह स्वरूपा व्योम आकाश रूपा वायु वायु रूपा अद प्रपंच के रूप में स्थित जलम जल स्वरूपा, मही रूपा शब्द शब्द स्वरूप रस रसस्वूपंध गंधस्वूप स्पर्श स्पर्शस्वूपस्वूप अनेकदा नानूपवाणी कर्मेन्द्रि कर्मेन्द्रियस्वूप कर्ममई कर्मस्वूप ज्ञान ज्ञानमई ज्ञाने ज्ञानेंद्रियस्वूप द्विधा प्रकृति स्वरूप दो शरीर वाली अथवा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रीय भेदते द्विविध इंद्रिय रूपा त्रिधाक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम त्रिविध रूप वाली अथवा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेदते त्रिविध रूप वाली अधिभूतम भौतिक सृष्टि में व्याप्त अध्यात्म अध्यात्म स्वरूपा अधिदैवम आधिदैविक रूप वाली अधिष्ठितम सर्वरूपों में अधिष्ठित ज्ञान ज्ञानशक्ति ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति क्रियाशक्ति देवता, समस्त देवताओं की अधिदेवी तत्वसंघा तत्वसमूह रूपा विराट मृति विराट स्वरूपा धारणा धारणा शक्ति, धारणा शक्ति रूपा, श्रुति वेद रूपा इस स्मृति धर्मशास्त्र रूपा वेद मूर्ति वेदात्मिका संगीता संगीता स्वरूपा गर्ग संहिता संहितास्वूप गर्गसंहिता गर्गसंहिताूपा पराशरी पराशरसंहितापुराण सृष्टि सृष्टि अथवा परासरी रचना रूपा पारहंसी परमहंस रूपा अथवा परमहंस संहिता वेधात्रिका विधात्री स्वूप अथवा ब्रह्मसहिता याज्ञवल याज्ञवल्क्य स्मृत रूपा भागवती भगवान की शक्ति अथवा वैष्णवागम रूपा श्रीमद्भगवता भागवत के द्वारा पूजित प्रशंसित रामायण मई वाल्मीकि रामायण अथवा प्रचेत संहिता अथवा रामचरित स्वरूपा रमणा रम्या रमडिया पुराण पुरुष प्रिया पुराण पुरुष श्री कृष्ण की प्रिया पुराण मूर्ति पुराण स्वरूपा पुण्यांगा पुण्य शरीर वाली शास्त्र मूर्ति शास्त्र स्वरूपा परम उन्नत मनीषा बुद्धि रूपा धीसना प्रज्ञा रूपा बुद्धि मेधा रूपा वाणी वाग्देवता धी बुद्धि रूपा स्वयमुषि बुद्धिस्वरूपा मति निश्चय रूपा गायत्री गायत्री मंत्र स्वरूपा गायत्री, ब्रह्मारी, वेद सावित्री वेदोक्त वेदोक्तगात्री ब्रह्माड़ी ब्रह्मशक्ति ब्रह्मलक्षणा मंत्रों द्वारा लक्षित होने वाली दुर्गा दुर्गम्या अथवा दुर्गा देवी अपर्णा तपस्विनी पार्वती सती दक्षकन्या सती सत्या सत्य स्वरूपा अथवा सत्यभा पार्वती गिरिराज हिमालय की पुत्री चंडिका असुर संघारिणी शक्ति अम्बिका, जगन माता आर्या श्रेष्ठ स्वरूपा दाक्षायणी दक्ष प्रजापति की कन्या दाक्षी दक्ष पुत्री दक्षि यज्ञ विघाति दक्षिण यज्ञ विद्वंत में कारणभूता पुलोमजा पुलोम, पुलोम दानव की पुत्री सची सचिस्वरूपा सचि इंद्रपत्नी इंद्राणी सची देवी प्रकाशमाना देव वरार्पिता देवेश्वर इंद्र को अर्पित वायुना धारणी वायु के द्वारा धारण करने वाली अथवा वायुना ज्ञान स्वरूपा और धारणी धारण शक्ति धन्यां धन्यवाद के योग्य वायुवी वायु शक्ति वायु, वायु वेगगा वायु वेग से चलने वाली यमानुजा यम की छोटी बहन संयमनी संयमन शक्ति अथवा संयमनी पुरी संज्ञा सूर्यप्रिया संज्ञा स्वरूपा छाया संज्ञा की छाया भूता सवर्णा स्फुरद्युति उद्दीप्त कांति वाली रत्नवेदी रत्न वेदिका रत्न रूपा रत्नवृंदा रत्न, रत्न समूह रूपा तारा स्वरूपा तरणिमंडला सूर्यमंडल स्वरूपा रुचि प्रभा शांति शांतिरूपा क्षमा प्रत्येक्षामयी अथवा पृथ्वी शोभा छविमयी दया करुणामयी दक्षा कुशला या चतुरा द्वितीय कांतिमयी तृपा लज्जा तरतुष्टि ताली बजाने से तुष्ट होने वाली विभा प्रभा पुष्टि पुष्टि पुष्टिपा ततुष्टि संतोषमयी पुष्ट भावना सुदृढ़ भावना वाली चतुर्भुजा चार भुजाएं धारण करने वाली लक्ष्मी चारु नेत्रा सुंदर नेत्र वाली द्विभुजा दो बाहु वाली, कालिंदी यात्री श्री राधिका अष्टभुजा आठ भुजा वाली सरस्वती अबला बलकार प्रदर्शन न करने वाली शंख हाथ में शंख धारण करने वाली वैष्णवी मूर्ति पद्म हाथ में कमल धारण करने वाली लक्ष्मी चक्रहस्ता हाथ में चक्र धारण करने वाली वैष्णवी मूर्ति गदाधरा गदा धारण करने वाली निसंग धारणी तर्कश धारण करने वाली चर्म खड्ग हाथ में ढाल तलवार लेने वाली धनु धनुष धारण करने वाली धनुष दुर्गा के रूप में धनुष का टंकार करने वाली योद्धि युद्ध करने वाली विनाशनी, दैत्य सेना के उद्भट योद्धाओं का विनाश करने वाली रथस्था रथ पर बैठने वाली गरुणारूपा गरुण पर आरूढ़ होने वाली श्रीकृष्ण हृदय स्थिता श्री कृष्ण के हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन वंशीधरा कृष्ण रूप से वंशी धारण करने वाली कृष्णवेशा श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाली सृगिणी पुष्पों के हारों से अलंकृत वन मालिनी वन धारण करने वाली किरीट धारणी मस्तक रूप मस्तक पर किट धारण करने वाली याना यान स्वरूपा मंद मंद गति ही धीरे धीरे चलने वाली गति ही सदगति स्वरूपा अथवा गमन शक्ति रूपा चंद्रकोटि प्रतीकाशा कोटिचंद्र तुल्या तन्वी कृषांगी कोमल विग्रह मृदुल तरीवाली भस्मी पुत्री रुक्मणी रूपा भीष्मता राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अभिमान अभयंकर सौम्य रूप वाली रुक्मिणी श्रीकृष्ण की प्रमुख प्रतानी रुक्मणी रुक्मरूपिणी सुनहले रूप वाली सत्यभामा सत्राजित की पुत्री श्रीकृष्ण प्रिया जाम्बती जाम द्वारा पोषित एवं उन्हीं से प्राप्त दिव्य रूपा पटरानी सत्या! सत्या नाम वाली श्री कृष्ण की पटरानी भद्रा भद्रा नाम वाली पटरानी सुदक्षिण नाम परम उदासवरूपा से कृष्ण की पटरानी मित्र बिंदा मित्रविंदा नाम वाली पटरानी सखी राधा रानी की सखी वृंदा वृंदावन की अधिदेवी वृंदारण्य ध्वजोर्धा वृंदावन की ध्वज तुल्या उमी श्रृंगार कारिणी श्रृंगार करने वाली श्रृंगा श्रृंग स्वरूप शिखर भूमि श्रिंगदा शिखर पर स्थान देने वाली खगा आकाश आकाशचारणी तिथिक्षा क्षमा इच्छा ईक्षण स्वरूपा स्मृति स्मरण शक्ति स्पर्धा स्पर्धा रूपा अभिलाषा श्रद्धा आस्तिबुद्धिस्वूप स्वनिवृत्तिस्वूप ईशा ईशानकर्ती इसा, तृष्णा कामना भिदा भेदस्वूपा प्रीति प्रेम या प्रसन्नता हिंसा हिंसावृत्ति यांचा याचना क्लमा क्लांति क्लाति अथवा अक्लमा क्लम रहिता कृषि कृषि वार्ता का एक भेद आशा आशारूपणी निद्रा निद्रा के ऐसे छात्री या निद्र रूपा योग निद्रा योग निद्रा जिसका आश्रय लेकर भगवान विष्णु चार मास तक सहन करते हैं योगनी योगनी रूपा योगदा योगदाय युगा युगस्वरूपा निष्ठा परम गति आश्रय शक्ति अथवा आधार स्वरूपा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा स्वरूपा आश्रय अथवा अवलंब समिति ही समन स्वरूपा सत्व प्रकृति सत्व गुणम गुणमयी प्रकृति वाली उत्तमा उत्कृष्ट स्वरूपा तम प्रकृति दुर्मर्षि ही तमोगुणमय स्वभाव को दुख से सहन करने वाली रजा प्रकृति रजोगुण प्रधान प्रकृति रूपा आनति ही सब ओर से नमन शिला क्रिया क्रिया शक्ति अक्रिया ही रूपा, ग्लानी, ग्लानी सात्विकी, प्रधाना शक्ति आध्यात्म आध्यात्मिक मृषा धर्म स्वरूपा सेवा सेवा रूपनी शिखा नदियों की शिखा भूता मणि मणि रत्न स्वरूपा वृद्धि अभ्युदय की भूता आहुति आवान स्वरूप सुमति भू पृथ्वी रूपा पृथ्वीपा रजुद्विदापनी दो तटो वाली षड्वर्गा षडर्ग शर्वर्ग रूपिणी संहिता वेद रूपिणी सौख्यदाय सर्वसुखदा मुक्ति ही मुक्ति रूपा प्रोक्तिश्रेष्ठवाणीू रूपा देशभाषा देशीय भाषा प्रकृति प्रकृति रूपा पिंगलोदवा पिंगला नाली से उत्पन्न नागभाषा नागों की भाषा को जानने वाली अथवा नागों से भाषण करने वाली नागभूषा नागों से भूषित नगरी नागरी अर्थात चतुरा नगरी नगर स्वरूपा नगा वृक्ष अथवा गिरि रूपा नौह नाव नौ का नाव भवनोह संसार सागर से पार उतारने वाली नौका भाव्या मन में भावना ध्यान करने योग्य भव भवसागर सेतुका सागर से पार कर जाने के लिए सेतु रूपा मनोमयी मनस्वरूपा दारुमयी काष्ट की बनी सहकृति शिकता से पूर्ण शिकतामयी बालुका से परिपूर्ण या बालुकामयी लेख्या चित्रमयी लेप्या मिट्टी की प्रतिमा मणिमयी मणि निर्मित प्रतिमा प्रतिमा हेम निर्मिता सोने की बनी प्रतिमा शैली शिलामयी प्रतिमा शैल भवा पर्वत से प्रकट प्रतिमा शिला शीलयुक्ता अथवा शील स्वरूपा सीकराभा जल कणों अथवा जल के पुहारों से शोभित चला चल स्वरूपा अचला अचल स्वरूपा अस्थिता अस्थिर सुस्थिता सुस्थिर तुलि तुलिका वेद वेदोक्त पद्धति की तंत्रोक्त पद्धति विधि विधिवाक्य स्वरूपा संध्या रात और दिन की संधि बेला संध्या भ्रव सना संध्या का लिख बादल या आकाश की भांति लाल वस्त्र वाली वेद संधि वेद मंत्रों में संधि संहिता स्वरूपा सुधामयी अमृतमयी सायंतनी सायंकाल की शोभा शिखा ज्वाला में, अवैध्या अवेदनीय सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूपा जीवकला जीव भगवत कला, कृति कृतिरूपा आत्मभूता सबकी आत्मस्वरूपा भाविता ध्यान या भावना की विषयभूता अण्वी सूक्ष्म स्वरूपा प्रणवी, विनयशीला कमल कर्णिका हृदय कमल की कर्णिका में निराजनी आरती महाविद्या का करने कराने वाली तत्पाक्षात महावाक्य बोधात्मिका महाविद्या अथवा ब्रह्मविद्या रूपा महाविद्या कंदली सुख की अंकुश स्वरूपा कार्य साधनी भक्त जनों के अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाली पूजा अर्चना प्रतिष्ठा स्थापना विपुला विपुल स्वरूपा पुरंती पवित्र करने वाली कारलौकिकी परलोक के लिए हितकारिणी शुक्ल शुक्ति श्वेत या सितुही की उपलब्धि का स्थान मौक्तिका मुक्ता स्वरूपा प्रतीति ही प्रतीति स्वरूपा परमेश्वरी परमेश्वर प्रिया बिरजा निर्मला उष्णिक वैदिक छंद विशेष विराट विराट रूपा वेणी त्रिवेणी रूपा वेणुका वंशी रूपिणी वेणुनादिनी वेणुनाद करने वाली बाँसुरी की तान छेड़ने वाली आवर्तनी भवरों से युक्ता वार्तिकता वार्तिक दायनी वार्तिक वार्ता कृषि गोरक्षा और वाणिज्य के भेष से त्रिविध वार्ता वृत्ति जीविका रूपा विमानगा विमान पर यात्रा करने वाली रासाध्या रास जनित सुख से संपन्न राश में वर्तमान गोप गोपी, स्वर, स्वरी, गोपांगनाओं की स्वरी, गोपी गोपी रूपा गोपी गोपाल वा गोपियों और ग्वालो से वंदित गोचारिणी अपने तट पर गौ को चढ़ने के लिए स्थान और सुविधा स्था देने वाली गोप नदी गोपों की नदी गोपानंद प्रदानी गोपों को आनंद प्रदान करने वाली प्रसव्यदा पशुओं के लिए हितकर घास प्रदान करने वाली गोप सेव्या गोपों के द्वारा सेवनिया कोटिस गोगणावृता करोड़ों गवों के समुदाय से घिरी हुई गोपानुगा गोपगण जिनका अनुगमन करते हैं या गोप जिनके सेवक हैं ऐसी गोपवती गोपों युक्त गोविंद पदपादुका गोविंद चरणों की पादुका स्वरूपा वृद्धानुसुता वृद्धभानुनंदिनी राधा से अभिन्न राधा कृष्ण की आराध्या राधा स्वरूपा श्री कृष्ण वशकारिणी श्री कृष्ण को वस्म कर लेने वाली कृष्ण प्राणाधिका श्रीकृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सश्व रसिका नित्य रसिका ऋषिकेश्वरी रसिकों की श्वरी औटोदा ओटोदा नाम की नदी ताम्रपर्णी ताम्रपर्णि नाम की नदी कृतमाला इसी नाम वाली नदी बिहास विहायसी बिहायसी नदी कृष्णा कृष्णा नदी वेणी वेणी नाम की नदी भीमरथी भीमा नाम की नदी तापी ताप्ती नाम की नदी रेवा नर्मदा महापगा विशाल नदी अथवा महानदी नाम की नदी वयासकी वयासकी व्यास नदी कावेरी कावेरी नदी तुंगभद्रा तुंगभद्रा नाम की नदी सरस्वती सरस्वती नदी चंद्रभागा चिनाब नदी वेत्रवती बेतवा नदी ऋषिकुल्या इसी नाम की नदी ककुदमिनी ककुदमिनी नदी गौतमी गोदावरी कौशिकी कोची नदी सिंधु सिंधु नदी बाण गंगा अर्जुन के बाण से प्रकट हुई पाताल गंगा अति सिद्धिता अत्यंत सिद्धि प्रदान करने वाली गोदावरी गौतमी रत्नमाला नदी गंगा गंगा नदी मंदाकिनी आकाश गंगा बला बला नाम की नदी स्वर्ण नदी स्वर्गलोक की नदी गंगा जान्हवी जन्हु नंदिनी गंगा बेला वेला नदी वैष्णवी विष्णुकुल्या मंगलालया मंगल का आवास बाला बाल बाला नदी विष्णुपदी गंगा सिंध सागर संगता गंगा सागर संगम स्वरूपा गंगा सागर शोभाढ़ गंगा और सागर के संगम की शोभा से संपन्न सामुद्री समुद्रप्रिया रत्नदा रत्न प्रदान करने वाली ध्वनि नदी रूपा भागीरथी राजा भगीरथ के द्वारा लाई गई गंगा स्वरध्वनिभू गंगा के प्रागत्य की भूमि श्री श्रीवामन पदच्युता वामन पदच्य। के चरणों से च्युत हुई लक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूपा रमा पद्मा, रमणीया रमणीयता से युक्त भार्गवी भृगुपुत्री वल्लभा भगवान विष्णु की प्रिया सीता सीता स्वरूपा अर्चि अग्निज्वाला रूपिणी के जनक नंदिनी माता कलंक रहिता, निष्कलंका कला भगवत कला स्वरूपा कृष्ण पदाब्द संभूता श्रीकृष्ण के चरणार बिन्दों से प्रकट हुई सर्वा सर्वस्वरूपा त्रिपथगामिनी त्रिपथ गंगा धा धरा धारिणी स्वरूपा विश्वम्भरा विश्व का भरण पोषण करने वाली अनंता अनंत रहिता भूमि आधार भूमि स्वरूपा धात्री धाय क्षमामयी क्षमा स्वरूपा स्थिर स्थिर स्वरूपा धरित्री धारण करने वाली धरणी लोकधारणी पृथ्वी उर्वी भूमि शेष फण फणस्थिता शेष नाग के फणों पर रहने वाली अयोध्या जिसके साथ युद्ध न किया जो जा सके ऐसा अजय पुरी राघवपुरी राघवेंद्र की नगरी कौशिकी कु वंशजा रघुवंशजा रघुकुल में होने वाली मथुरा मथुरा नगरी माथुरी मथुरा मंडल में प्रकट पंथा मार्ग स्वरूपा यादवी यदुवंशियों की नगरी ध्रुव पूजिता ध्रुव से प्रशंसित मयाजुह मयासुर को आयु प्रदान करने वाली वलवनी लो लोदा बिल्लों के समान नील रंग के जल वाली गंगा द्वार विनिर्गता हरिद्वार से निकली हुई कुशावर्त में कुशावर्त नामक तीर्थस्वरूप ध्रुव्या ध्रुव तत्व से युक्त ध्रुवमंडल मध्यगा ध्रुवमंडल के बीच से निकली हुई काशी वाराणसी शिवपुरी शिव की नगरी शेषा शे स्वरूपा विंध्या विंध्य वाराणसी काशी शिवा शिवा अवंतिका मालव प्रदेश की राजधानी और महाकाल की नगरी देवपुरी देव नगरी प्रोज्वला प्र, प्रकृष्ट शोभा से संपन्न उज्जैन उज्जैन जिता, जिताजित स्वरूपा द्वारावती द्वारकापुरी द्वारका, द्वारका माँ द्वारका द्वारकी कामना वाली कुशभूता कुश के प्रकट होने का स्थान कुशस्थली कुशों की उत्पत्ति स्थली द्वारिका महापुरी महानगरी सप्तपुरी सप्तपुरी स्वरूपा नंदी ग्राम स्थल स्थिता न नंदी ग्राम के स्थल में स्थित सरयो अथवा यमुना सालक ग्राम शिलाद्य सालक ग्राम शिला की उत्पत्ति का स्थान गंडकी नदी संभल ग्राम मध्यगा संभल ग्राम के मध्य में गयी हुई वंशगोपालिनी वंश गोपाल मंत्र से युक्त क्षिप्ता क्षिप्ट स्वरूपा मंदिर वर्तनी भगवान के मंदिर में विद्वान बरहिस्मती बरहिस्मती नाम की नगरी हस्तिपुरी हस्तिनापुर नगरी शक्रप्रस्थ निवासिनी इंद्रप्रस्थ अर्थात दहली में निवास करने वाली दारिमी दारिम फलस्वरूपा सैंधवी सिंधुप्रिया प्रिया जम्बु जम्बु नदी रूपा पौस्करी पुष्कर द्वीप से संबंध रखने वाली पुष्कर प्रसुह पुष्कर के उत्पत्ति का स्थान उत्पलावर्त उत्पलावर्तगमना उत्पलावर्त तीर्थ में जाने वाली नैमिषि नैमिषारण्यवासने अनिमिषाध्यता देव पूजिता कुरुजांगाल भूह कुरुजांगाल देश में प्रकट काली कृष्ण वर्णा अथवा काली गंगा हेमवती हिमालय से उत्पन्न आर्बुदी आबू में प्रगट बुधा विदुषी सुकर क्षेत्र विदिता सुकर क्षेत्र में प्रसिद्ध श्वेतवाराहधारिता श्वेतवाराह के द्वारा धारित सर्वतीर्थ में सर्वतीर्थ स्वरूपा तीर्था तीर्थभूता तीर्थानाम तीर्थकारिणी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली हरने हारिणी सर्वदोषाणाम सर्वदोषों को हर लेने वाली दायिनी सर्वसम्पदाम सब सर्व संपत्तियों को देने वाली वर्धनी तेजसाम तेज को बढ़ाने वाली साक्षात प्रत्यक्ष प्रगट गर्भवास निकन्तनी माता के गर्भ में वास करने के कष्ट काम उच्छेद करने वाली गोलोकधाम गोलोक की प्रकाश रूपा धननी धन से संपन्न निकुंज निज मंजरी निकुंज में अपनी मंजरियों के साथ रहने वाली सर्वोत्तमा सबसे उत्तम सर्वपुण्य सर्वाधिक पुण्यशालिनी सर्व सौंदर्य संपूर्ण सुंदरता को बांध रखने वाली सर्वतीर्थोपरिगता सब तीर्थों के ऊपर पहुंची हुई सर्वतीर्थाधि देवता संपूर्ण तीर्थों की अजदेवी कालिंदी के सहस्त्र नाम का वर्णन कीर्ति देने वाला तथा उत्तम काम पूरक है यह बड़े बड़े पापों को हल पुण्य देता और आयु को बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है रात में एक बार इसका पाठ कर ले तो चोरों से भय नहीं होता रास्ते में दो बार पढ़ ले तो डाकों और लुटेरों से कहीं भय नहीं होता द्विज को चाहिए कि वह द्वितीय से पूर्णिमा तक प्रतिदिन कालिंदी देवी का ध्यान करके भक्तिभाव से दस बार इस शहस्त्र नाम का पाठ करें ऐसा करने यदि रोगी हो तो रोग से छूट जाता है कैद में पड़ा हो तो वहां के बंधन से मुक्त हो जाता है गर्भिणी नारी हो तो वह पुत्र पैदा करती है और विद्यार्थी हो तो वह पंडित होता है मोहन स्तंभन वशीकरण उच्चाटन मारण शोषण दीपन उन्मादन तापन निधि आदि जो जो वस्तु मनुष्य मन में चाहता है उस उसको वह प्राप्त कर लेता है इसके पाठ से ब्राह्मण ब्रह्मते से संपन्न होता है क्षत्रिय पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करता है वैसे खजाने का मालिक होता है और शुद्ध इसको सुनकर निर्मल शुद्ध हो जाता है जो पूजा काल में प्रतिदिन भक्ति भाव से इसका पाठ करता है वह जल से अलिप्त रहने वाले कमल पत्र की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता जो लोग एक वर्ष तक पटल और पद्धति की विधि का पालन करके प्रतिदिन शस्त्र नाम का सौ बार पाठ करते हैं और उसके बाद स्त्रोत्र और कवच पढ़ते हैं वे सातों दीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लेंगे इसमें संशय नहीं है जो यमुना जी में भक्ति भाव रखकर निष्काम भाव से इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा धर्म अर्थ काम इस त्रिवर्ग को पाकर जीवन में ही जीवन मुक्त हो जाता है जो इस प्रसंग का पाठ करता है वह निकुंज लीला से ललित मनोहर तथा कालिंदे तट के लता समुदायों से विलतित वृंदावन के मतवाले भ्रमणों से अनुनादित गोलोकधाम में पहुंच जाता है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत श्री सोभरी और मानधाता के संवाद में यमुना यमुनाशास्त्र नाम का वर्णन नामक उन्नीसवा अध्याय पूरा हुआ